महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व तृतीयोध्याय युधिष्ठिर का इंद्र और धर्म आदि के साथ वार्तालाप युधिष्ठिर का अपने धर्म में दृढ़ रहना तथा सदेह स्वर्ग में जाना वे सम्पावाच तथा सन्नादेन चक्रो दिव भूमि रथेनोपयार्थम आरोहत्य आरोहेत्य तम वै सम्पाय कहते हैं जन्मे तदनंतर आकाश और पृथ्वी को सब ओर से प्रतिध्वनित करते हुए देवराज के स्वभाराज युधिष्ठिर अब्रभिशोक संतप्त सहसाक्ष अपने भाइयों को धराशायी हुआ देख धर्मराज युधिष्ठ शोक से संतप्त हो इंद्र से इस प्रकार बोले पतितामेत्र भ्रातर पतिता मेत्र भ्रातृ भी स्वर्गम इच्छे गुम तुरेश अम देवेश्वर मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं वे भी मेरे साथ चलें इसकी व्यवस्था कीजिए क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग में जाना नहीं चाहता सुकुमारी सुखा राजपुत्री पुरंदर सासमा भी सह गे तद भवान अनुमताम पुरंदर राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है वह सुख पाने के योग्य है वह भी हम लोगों के साथ चले उनकी अनुमति दीजिए चक्रुवाच भ्रातृन्द स्वर्गे तम अग्रतः स्त्री दिव गृषया सहितान सर्वान् महाशुचो भरतर्षभ इंद्र ने कहा भरत भरतश्रेष्ठ तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं उनके साथ द्रौपदी भी है वहाँ चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे निक्षिप्यन संदेह गता से भरतर्षभ अनेम शरीर स्वर्गे घंता भरत भूषण वे मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं किंतु तुम इसी शरीर से वहाँ चलोगे इसमें संशय नहीं है युधि ठिर्वाच अयम स्वाभूत भव्य सभक्त नृत्य में साधम आन संसा ही मे मति युधिष्ठिर बोले भूत और वर्तमान के स्वामी देवराज यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है इसने सदा ही मेरा साथ दिया है अतः यह भी मेरे साथ चले ऐसी आज्ञा दीजिए क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता का अभाव है सक्रुआ अमृताम स्वर्ग सुखा चं तस्वात्री इंद्र ने कहा राजन तुम्हें अमरता मेरी समानता पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो इसमें कोई कठोरता नहीं है युधिट्ठिर्वाच अन्य सहस्त्रनेत्र सक्यम कर्तम दुष्कर्मेतदार्यम मा श्रेया संगमनम तयास्तू यहांजनम त्यजेय युधिठिर बोले सहस्रनेत्रधारी देवराज किसी आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना अत्यंत कठिन है मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी न हो जिसके लिए भक्तजन का त्याग करना पड़े इंद्रुआच स्वर्ग लोके स्वभता मिष्टापुर तम क्रोधवशाह तथो विचार्यता धर्मराज अंत्य स्वाण धात्री इंद्र ने कहा धर्मराज कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है उनके यज्ञ करने और कुआं बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं इसलिए सोच विचार कर काम करो छोड़ दो इस कुत्ते को ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है युधष्ठिर्वाच भक्त्यागम प्राहुरत पापम तु्य लोके ब्रह्मवध्या तस्माहं जातु कथंजनाक्षा स्वसुखार्थी महेन्द्र युधिष्ठिर बोले महेंद्र भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका अंत कभी नहीं होता ऐसा महात्मा पुरुष कहते हैं संसार में भक्त का त्याग ब्रह्म हत्या के समान माना गया है अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी आज इस कुत्ते का त्याग नहीं करूँगा भीतम भक्तम नानिदस्तार प्राप्तम क्षीर्णम रक्षणे प्राण लिप्सुम प्राणत्यागाप्य हम नोक्त यते वै नित्यमेत मे जो डरा हुआ हो भक्त हो मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है ऐसा कहते हुए भाव से शरण में आया हो अपनी रक्षा में असमर्थ दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ सकता यह मेरा सदा का व्रत है इंद्रवाचन सुनादृष्टम क्रोधवचा हरतीद मृष्टम मत त्याग विवृत्मथोहुत्याग मूनते दिवोक इंद्र निक मनुष्य जो कुछ दान यज्ञ स्वाध्याय और हवन आदि पुण्य कर्म करता है उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नामक राक्षस हर ले जाते हैं इसीलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो कुत्ते को त्याग देने से ही तुम देवलोक में पहुंच सकोगे तयताम चाप कृष्णा प्राप्त लोक कर्मणा तेन वीर स्वाण तैनम तेज से ते कथम यागम कृष्ण चाथि मुह्य वीर तुमने अपने भाइयों तथा तो प्यारी पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने किए हुए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है फिर तुम इस कुत्ते को क्यों नहीं त्याग देते सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मोह में कैसे पड़ गए युधिष्ठिर्वाचन न विद्यते संधिथापि विग्रहो मृतय मृत्यय रीतिलोके सुधिष्ठा न तेम आजीवी तुम भी ततः त्यागस्तेषो न जीवता युतिष्ठ ने कहा भगवान संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ न तो किसी का मेल होता है न विरोधी द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है जीवितावस्था में नहीं भीति प्रदान शरणागत स्त्रीयावध ब्राह्मण स्वापहार मित्रदोहस्ताने चुरी श्र भक्गस्व सो मतो मेह शरण मे आयुको भय दीना स्त्री का वध करना ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना ये चार अधर्म एक ओर और, और भक्त का त्याग दूसरी ओर ही हो तो भी मेरे समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है वह सम्पाण वाचन तद धर्मराजस् वचो निशम्य धर्मस्वरूपी भगवान वाचन युदिच प्रीति युक्तों नरेंद्र लक्षण वाक्य सस्त व सब प्रयुक्त वैश्व पान जी कहते हैं जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर का जय कथन सुनकर कुत्ते का रूप धारण करके आए हुए धर्मस्वरूपी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए मधुर वचनों द्वारा उनसे इस प्रकार बोले सुात धर्म धर्मराज ने कहा राजेंद्र भरत नंदन तुम अपने सदाचार बुद्धि तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण वास्तव में में पिता के उत्तम कुल उत्पन्न सिद्ध हो रहे हो रहे परीक्षित पानी थी पराक्रांता योहता बेटा पूर्व में द्वैतवन के भीतर रहते समय भी एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे भीम अर्जुन परित्यज भ्रातरा उम्यम अभिस्तन्वयी नकुलीवम इक्षसी उस समय तुमने कुंती और मादरी दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था अयम स्वाभक्त्यव त्यक्तौ देवरथ तस्मान स्वर्गे ने तोल्य कषिदस्ति नाधिप इस समय भी यह कुत्ता मेरा भक्त है ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया है अतः स्वर्गलोक में तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है अतः तवाक्षया लोकांस् शरीर भारत प्राप्त श्री भरतश्रेष्ठ भारत भरतभरत यही कारण है कि तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है तुम परम उत्तम दिव्य गति को पागये हो व समनवाच तक्रच मृतर्ष रथमाप्य पांडव प्रियो स्वैर्मास्ते सिद्धा काम भारी सर्वे कहते हैं कहकर धर्म इंद्र मरुदगण देवता तथा देवर्षियों ने पुत्र युधि को रथ पर बिठाकर अपने अपने विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्रस्थान किया वे सबके सब अनुसार सब विचरने वाले रजोगुण शून्य पुण्यात्मा पवित्र वाणी बुद्धि और कर्म वाले तथा सिद्ध थे सतम रथम समा राजा कुकुलोह चक्रम शीघ्र तेजसावृत्योदी कुरुकुल तिलक राजा युधिठिर उस रथ में बैठकर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करते हुए तीव्र गति से ऊपर की ओर जाने लगे तथो दी निखास्थो नारद सर्वोकोच सदा वाक्यवादी उस समय संपूर्ण लोकों का वृतांत जानने वाले बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी देवर्षि नारद जी ने देवमंडल में स्थित हो उच्च स्वर से कहा ये पिराजर्ष ते समस्थिता कीतिम प्रक्षाद्यं वही कुरराजोदी षति जितने राजर्षि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हैं किन्तु कुरराज युधि अपने श्रीय से उन सब की कृति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं लोका नवृत्त तेजस आवृत्त संपदा स्वशरीण सम्राप्तम नान्यम शत्र पांडवात अपने यश तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोकों को आवृत्त करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्ग लोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधिर के सिवा और किसी राजा को प्राप्त हुआ हो ऐसा हमने कभी नहीं सुना है तेजाशियान दृष्टान ई भूमिष्ठेन या विभु वेष्मा भुय देवा पश्याम ऊनी सहस्रश प्रभो युधिष्ठिर पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे हैं वे इन देवताओं के सहस्रों लोक हैं इनकी ओर देखो नारद से राजा वचनम अब्रवीत देवा धर्मात्मा स्वक्षाश्चव पार्थिमान नारद जी की बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा शुभम वादे वाहन मध्यम तदेवा प्राप्त मिक्षा भी लोकान्य काम हेम देवेश्वर मेरे भाइयों को शुभ या अशुभ जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो उसी को मैं भी पाना चाहता हूँ उसके सिवा दूसरे लोकों में जाने की मेरी इच्छा नहीं है राजस्थ वचनम शुवा दिवराज पुंदर आठ संस्थ सुक्त प्रत्युवाच युधिष्ठि राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने से कोमल कोमलवाणी में कहा कह स्थास्वस राजेन्द्र कर्मभु किम तमाश्चकम मध्यापि परिकर्षति महाराज तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्ग लोक में निवास करो मनुष्य लोक के स्नेह पास को क्यों अभी तक खींचे ला रहे हो सिद्धिम प्राप्त परमाहम यथान्य पुमा पुमान नव नैवते भ्रातर स्थानम संप्रा कुरुनंदन पुर्णन्दन तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जिसे दूसरा मनुष्य कभी और कहीं नहीं पा सका तुम्हारे भाई ऐसा स्थान नहीं पा सके हैं अद्यापिमानुषो भाव स्पृशते स्वर्गोय पश्य धीवर्थि सिद्धांश त्रिद नरेश्वर क्या अब भी मानोभाव तुम्हारा स्पर्श कर रहा है राजन यह स्वर्गलोक है इन स्वर्गवासी देवर्षियों तथा सिद्धों का दर्शन करो युधिटर देवेंद्र एवं वादी नमीश्वर पुनरेवा प्रवृीमान इदम वचनम अर्थवतः ऐसी बात कहते हुए ऐश्वर्यशाली देवराज से बुद्धिमान बुद्धिमन ने पुनः यह अर्थयुक्त वचन कहा बिना तैर्वीना दो सहि वस्तुम इह दैत्य निबर निबर्हण ग्छा तत्रह ये भ्रतरो गता यृहती क्षा वृद्धि सत्वुणाविता द्रौपदी योषिता श्रेष्ठा यहां दैत्यसूदन अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता अतः मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गए हैं तथा जहाँ ऊँचे कद वाली श्याम वर्णा बुद्धिमती सत्वगुण सम्पन्ना एवं युवतियों में श्रेष्ठ मेरी द्रौपदी गई है इतिश्री महाभारते महाप्रस्थानिके परमढ़ि युधिष्ठिर तृतीय अध्यायः इस प्रकार से महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व में युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ महाप्रस्थानिक पर्व संपूर्ण